विक्रांत ने फोन उठाकर चेक किया तो देखा कि यह मैसेज नैना ने भेजा हुआ था उसमें व्हाट्सएप पर कुछ वॉइस मैसेज भेजे हुए थे विक्रांत ने पहला मैसेज खोला तो उसमें नैना कह रही थी विक्रांत हमने मकबूल आलम को अरेस्ट कर लिया है और उसका स्टेटमेंट भी ले लिया है उसने अरेस्ट होते ही सब कुछ बता दिया वाओ मजा आ गया फिर अगले वॉयस नोट में नैना कह रही थी कि मकबूल ने अपने बयान में बताया कि जब नीतेश उसके पास चाबी बनवाने के लिए आया था तभी उसने नितेश को पहचान लिया था उसे पहले से पता था कि ये मीरा का पति है फिर उसने नितेश के घर की चाबी का दो डुप्लीकेट बना लिया था और फिर तभी से वो मीरा के घर में चोरी करने का प्लान बना रहा था इसके बाद अगले मैसेज में नैना कह रही थी इसके बाद मकबूल को अपने चचेरे भाइयों से पता चला की मीरा और नीतेश गार्मेंट्स की सप्लाई लेने के लिए कहीं बाहर जाने वाले फिर उसी दिन उसने मीरा के घर चोरी करने का प्लान बनाया लेकिन जब वो मीरा के घर पहुंचा तो वो घर में ही था जब मकबूल दूसरे रूम में चोरी कर रहा था तो वहाँ की आवाज सुनकर मीरा उठ गई उसने मकबूल को देख लिया था मकबूल भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन मीरा ने उसे पहचान लिया था इस वजह से मकबूल ने उनका मर्डर कर दिया फिर उसने मीरा को ले जाकर उसके बेड पर लिटा दिया फिर उसे पकड़े जाने का डर था इसलिए विक्रांत अभी आगे के मैसेज सुन ही रहा था की उसके वॉकी टॉकी पर मैसेज आना शुरू हो गया सब लोग सावधान हो जाइये हमें कुछ एविडेंस मिल गया है सभी लोग रेडी रहें हमें सुरंग के भीतर कुछ मिला है इस मैसेज के साथ ही विक्रांत के दिमाग में भी अदृश्य शक्ति का संदेश आ गया आज का टास्क कंप्लीट हुआ सक्सेस रेट अट्ठानवे प्रतिशत आज से 26 साल पहले शाम हो चुकी थी सूरज लगभग डूबने वाला था सूरज के लाल किरणें स्कूल वैन के शीशे पर हल्की हल्की पड़ रही थी स्कूल वैन आगरा हाईवे की और तेजी बढ़ी जा रही थी ये वैन मुंबई के स्कूल के बच्चों को लेकर यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कल्याण की तरफ जा रही थी वैन के भीतर बैठे बच्चों के चेहरे पर पड़ रही सूरज की किरण उनकी मुस्कान पर चार चांद लगा रही थी इस स्कूल वैन में कुल पांच बच्चे बैठे थे सभी कल्याण के रहने वाले थे और पांचों बच्चे अमीर घरों से आते थे वैन में बैठा हुआ सबसे बड़े बच्चे का नाम था अरुण खरबंदा वो उस साल सेवेंथ स्टैंडर्ड में था सबसे छोटा नितिन खरबंदा था वो तो अभी फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही था उसकी उम्र मात्र साल थी। उस वक्त कल्याण में स्कूल तो बहुत सारे थे लेकिन बच्चों के मां बाप की तमन्ना थी कि उनके बच्चे शहर के किसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं। इसलिए बच्चों का एडमिशन मुंबई शहर के सेंट जेवियर स्कूल में करा दिया गया अब बच्चों को घर से स्कूल आने जाने में समस्या होती इसलिए एक ड्राइवर की भी व्यवस्था कर दी गई ड्राइवर का नाम था अहमद अहमद खान इन बच्चों के घर वालों ने अहमद को सिर्फ इसी काम के लिए रखा था वो रोजाना बच्चों को घर से स्कूल पहुंचाता था और फिर स्कूल से घर वापस लेकर आता था इसके लिए उसे काफी अच्छा पैसा भी दिया जाता था कुल मिलाकर अहमद अपनी नौकरी से बहुत खुश था उसे किसी चीज की कमी नहीं थी शाम के पांच बज चुके थे बच्चे कुछ ही समय में अपने घर पहुँचने वाले थे वैन में बैठे वो खूब धमा कर रहे थे अहमद को भी बच्चों की इन छोटी-छोटी शरारतों की आदत सी पड़ गई थी वो भी चेहरे पर मुस्कान लिए गाड़ी को घर की तरफ दौड़ाए जा रहा था अंकल अंकल रेडियो चलाओ ना। सबसे छोटे नितिन ने अहमद से कहा अच्छा बेटा अभी चलाता हूँ इतना कहकर अहमद ने अपना हाथ गाड़ी में लगे रेडियो की तरफ पढ़ा दिया रेडियो का स्विच ऑन करने के बाद वो उसके सिग्नल को पकड़वाने की कोशिश करने लगा लेकिन रेडियो में कोई हलचल न हुई निराश होकर उसने नितिन ऐसी कहा बच्चा अभी शायद रेडियो खराब हो गया है मैं कल इसे मैकेनिक अंकल के यहाँ ले जाकर ठीक करा लूंगा फिर बजेगा जब हम्म, ऐसा करो आज आप अपने अंकल को गाना गा के सुना दो। मैं? मुझे तो गाना नहीं आता नितिन ने तो, तो, तो आवाज में कहा क्यों? आपको स्कूल में गाना नहीं सिखाया जाता अहमद ने नितिन के गानों को एक हाथ ऐसी सहलाते हुए पूछा सिखाते हैं पर, पर वो गाना मुझे अच्छा नहीं लगता तो कोई बात नहीं राजा बेटा कोई दूसरा गाना गा कर सुनायेगा सुनायेगा चुप हो जाओ सब लोग देखो नितिन बाबू सबको गाना सुनाने जा रहा है अहमद ने वैन में सवार दूसरे बच्चों को चुप कराते हुए कहा लकली की काठी काठी पे घोला घोले की दुम पर जो मारा तोला दौला दौला दौला देखो दौला दुम दबा के दौला नितिन ने अपनी तोतली आवाज में गाना शुरू किया उसके साथ ही वैन में बैठे दूसरे बच्चों ने भी गाना शुरू कर दिया बच्चों की आवाज में ये गाना इतना प्यारा लग रहा था की खुद अहमद भी गाने में डूब गया था वो भी गाड़ी के स्टेयरिंग पर हाथ से बजाते हुए गुनगुनाने लगा अब थोड़ी देर में गाड़ी बच्चों को लेकर घर पहुंचने वाली थी कल्याण आने से पहले ही रास्ते में एक छोटी सी सुरंग पड़ती थी तकरीबन एक किलोमीटर लंबी सुरंग थी सुरंग के भीतर गाड़ी घुसते ही इसमें अंधेरा छा गया लेकिन बच्चों के गाने की आवाज पूरी सुरंग में गूंज रही थी लेकिन कुछ पल के बाद ये आवाज अचानक से बंद हो गई और सुरंग के एक तरफ से घुसी ये स्कूल वैन ना जाने कहा गायब हो गयी कुछ पता ही नहीं चला अभी विक्रांत गाड़ी में ही पड़ा सो रहा था सूरज की हल्की किरण गाड़ी के शीशे से छनकर विक्रांत की आंखों पर आ रही थी उसने पूरी रात गाड़ी में ही बिता दी थी सुबह के छह बज रहे थे बारिश बंद हो चुकी थी आज मौसम साफ लग रहा था बारिश के कारण गीली हुई घास और मिट्टी की सौंधी खुशबू विक्रांत को महसूस हो रही थी गाड़ी के आगे वाली सीट पर रितेश भी बेसुद पड़ा सो रहा था और विक्रांत का शेरलॉक होम्स भी गाड़ी की फर्श पर पड़ा सो रहा था विक्रांत ने पूरी रात गाड़ी में पड़े पड़े निकाल दी थी वो ठीक से अपनी नींद भी नहीं पूरी कर पाया था इस वजह से उसकी आंखें लाल सी हो गई थी विक्रांत ने गाड़ी का शीशा नीचे कर दिया अब बाहर से धूप की हल्की किरण के साथ ताजी हवा का झोंका भी गाड़ी के भीतर आ रहा था जो की विक्रांत को बेहद सुख में एहसास दे रहा था विक्रांत अब बीती रात को क्या क्या हुआ था ये याद करने लग गया उसे याद आया की रात में उसके पास नैना का वॉइस मैसेज आया हुआ था उसने बताया था कि मीरा अग्रवाल के असली खातिल मकबूल आलम को गिरफ्तार कर लिया है उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है चलो कम से कम विक्रांत की एक टेंशन तो खत्म हुई अब उसे मीरा अग्रवाल के मर्डर केस के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हालांकि आखिर में क्या हुआ था कैसे हुआ था ये अभी क्लियर नहीं है लेकिन विक्रांत को इसी बात की संतुष्टि थी की कम ऐसी कम अब अनिता को ज्यादा सजा नहीं भुगतनी होगी फिर विक्रांत को याद आया की रात में जब वो नैना का वॉइस मैसेज सुन रहा था तभी अचानक ऐसी उसके वॉकी टॉकी पर संदेश आया था कि उन्हें सुरंग के भीतर खुदाई करते हुए कुछ मिला है फिर सभी पुलिस वालों को सावधान रहने के लिए कहा गया था उसकी थोड़ी देर बाद पता चला था कि सुरंग के भीतर खुदाई करते वक्त उन्हें कुछ हड्डियां मिली हैं। फॉरेंसिक टीम ने जांच करके बताया था कि ये हड्डियाँ इंसानों की है लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया था की ये हड्डी किसकी हो सकती है विक्रांत को लगा था की फोरेंसिक टीम कुछ ही पल में जाँच करके बाहर आ जाएगी लेकिन पूरी रात बीत चुकी है अभी तक फोरेंसिक टीम बाहर नहीं आई है अभी तक विक्रांत के साथ ही सभी अन्य पुलिस वाले भी ये जानने को उत्सुक हैं कि आखिर भीतर क्या हो रहा है